श्री माँ शारदा देवी स्वजन वियोग श्री के चाचा नीलमाधव दमे के मरीज थे समय समय पर दमे का दौरा घट बढ़ जाता पूरे से लौटने के थोड़े ही दिन पश्चात रोग में इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि उन्होंने एक बार की खाट पकड़ ली चिकित्सा का कोई परिणाम नहीं निकला और अवस्था उत्तरोत्तर गंभीर होती गई श्री अपनी सुख सुविधाओं के प्रति ध्यान न दे अपने चाचा की सेवा में तत्परतापूर्वक लगी रही उनकी देखा देखी भक्तगण भी नीलमाधव जी की सेवा में संलग्न हो गए किंतु तो पूरे से लौटने के लगभग दो महीने पश्चात एक दिन उनके चिर विदाई के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे किसी भी क्षण उनका देहावसान हो सकता है यह सोच सभी संतस्त हुए इसी बीच सेवकों के अनुरोध से श्री ऊपर जा श्री राम कृष्ण की पूजा और भोग निवेदन आदि समाप्त कर आई तब सभी लोग श्री से भोजन करने के लिए अनुरोध करने लगे और यह आश्वासन देते रहे कि चाचा को इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा तदनुसार सीमा शीघ्र कुछ खाकर नील नीलमाधव के पास आई आकर देखा सभी सेवक नत मस्तक और विमर्श हैं उन्होंने चौक कर प्रश्न किया तो क्या चाचा नहीं हैं? उस समय कौन उत्तर देता दूसरों के कहने से अन्य ग्रहण के निमित्त अंतिम समय में वे चाचा के सैया के पास उपस्थित नहीं हो सकी इस विचार से श्रीमा मां का मुखमंडल क्रोध और पश्चाताप से विकृत हो उठा अत्यंत विरक्ति के साथ उन्होंने कहा नाहक खाने के लिए तुम लोगों ने मुझे क्यों भेज दिया आखिरी समय चाचा को देख नहीं पाई ऐसा कहते कहते वे कांपते ही सिसकियां भरकर इस प्रकार रो उठी जैसे अबोध बालिका पितृहीना हो गई हो उस समय बीतने पर माँ ने किसी प्रकार अपने को संभाला और एक सेवक को शव के पास बैठने को का स्वयं ऊपर गई फिर हाथ में निर्माल ले लिए उतर कर शव के मस्तक और वक्षस्थल पर उसे रक्त दोनों ही स्थानों में जब किया इसके पश्चात शव यात्रा प्रारंभ हुई शव ले जाने वालों में से तीन व्यक्ति ब्राह्मण थे और एक शूद्र गोपाल माने ने मा को यह विधिहीन बात दिखलाते हुए कहा माँ देखो शुद्र होकर ब्राह्मण के शव को छू लिया श्री ने उत्तर दिया शुद्र कौन है गोलाब भक्त की भी जात होती है शव काशी मित्र घाट पर ले जाया गया और उसका विधिवत संस्कार किया गया प्रसन्न मामा ने दाह संस्कार किया उस समय प्रसन्न मामा शिमला स्ट्रीट में किराए के एक छोटे से खप्रैल के मकान में रहते थे राधो के जन्म के थोड़े ही दिन बाद प्रसन्न मामा की जेष्ठ पुत्री अल्पवयस्कार नलनी का विवाह उन्नीस ईस्वी के माघ महीने में हो गया दामाद का नाम था प्रमथनाथ भट्टाचार्य हुगली जिले के अंतर्गत गोघाट में घर था प्रसन्न मामा के परिवार में उस समय बड़ी मामी और उनकी दो कन्याएं नलनी और माकू थी भी वही रहते थे इसी समय अकस्मात प्रमथनाथ बीमार पड़ गए रोग को डबल निमोनिया बतलाया गया सीमा दामाद का समाचार सदैव लेती रहती थी और बीच बीच में उन्हें देख भी आती थी प्रमतनाथ की चिकित्सा के संबंध में एक डॉक्टर महाशय ने माताजी के चरणों में शरण ली अब हम वही बात कहेंगे डॉक्टर तब बिल्कुल नवयुवक थे किंतु पारिवारिक मनोमाल्य के पल फलस्वरूप उन्होंने अपने जीवन को विष में बना डाला था और ऐसे ही मानसिक यंत्रणा को भूलने के निमित्त अपने हाथ से मारफिया का इंजेक्शन लेना प्रारंभ कर दिया था एक दिन श्री के एक सेवक जो डॉक्टर के भी मित्र थे उनको श्री के पास ले गए प्रमथ तब तक अच्छे हो चले थे अतएव श्री का मन भी प्रसन्न था उस दिन श्री मा मास्टर महाशय के निमंत्रण पर कई भक्तों के साथ उनके झावा पुकर वाले मकान में जाकर पूजा में निमग्न थी ऐसे समय डॉक्टर अपने मित्र के साथ वहां उपस्थित हुए मित्र के हठात बुलाने पर डॉक्टर अपने घर से एक धोती पहने बाहर निकले आए थे सोचा था संभवतः प्रमथ को देखने जाना पड़ेगा दोपहर का भोजन उन्होंने कर लिया था और दीक्षा लेने की बात मन में तब तक आई ही नहीं थी मार्ग में चलते चलते जिस समय मित्र ने दीक्षा का प्रस्ताव किया तब डॉक्टर ने अपनी अड़चने बतलाईं किंतु मित्र ने समझाया कि संबंध में अपनी सम्मति छोड़ सीमा का निर्देश मान लेना ही अधिक समीचीन है डॉक्टर के मास्टर महाशय के घर पहुँचने पर सीमा ने उन्हें पूजा गृह में ही बुला लिया सीमा के समीप उपस्थित होने पर सारी बातें जानती हुई भी सीमा ने उनको दीक्षा दे दी दीक्षा देते ही डॉक्टर का मुख्यमंडल दैवी ज्योति से प्रदीप्त हो उठा आँखों के पास की कालीमा न मालूम कहाँ चली गई और मन एक अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो उठा एक दिन डॉक्टर ने अपना सारा जात्याभिमान त्याग कर सभी के पास बैठ एक ही माँ के संतान भाव से अब्राह्मण मित्र के पात्र से अन्न ग्रहण किया उनके इस प्रीति व्यवहार को देख श्रीमान ने कहा ये दोनों जैसे सहोदर हैं दोनों भक्तों ने भी कहा यह तो ठीक ही है माँ हम लोग तो आपकी ही संतान हैं उत्तरोत्तर डॉक्टर की मानसिक अवस्था में इतनी अधिक उन्नति हुई कि उन्होंने सारी अशांति से मुक्ति लाभ कर लिया है और श्री राम कृष्ण मिशन के सेवा कार्य तथा मठ के साधुओं के चिकित्सा आदि में पर्याप्त त्याग स्वीकार कर सच्चे भक्त का आदर्श स्थापित किया पूर्वोक्त डॉक्टर के अतिरिक्त उस समय श्री माँ के निकट एक और विशिष्ट भक्त का आगमन हुआ उनका नाम था श्री ललित मोहन चट्टोपाध्याय श्री माँ के पास आने जाने तथा भक्तों के साथ वार्तालाप करने के फलस्वरूप वे दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हुए और एक दिन श्री माँ को अपने छुतारपाड़ा लेन के मकान में ले जा उन्होंने सपत्निक उनसे दीक्षा ग्रहण की ये भी रामकृष्ण मठ एवं मिशन के सच्चे मित्र थे और अनेक प्रकार से माताजी की सेवा करके उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया था मार्चर महाशय के विद्यालय के विनोद बिहारी सोम नामक एक छात्र ने उनकी ही अनुकंपा से श्री रामकृष्ण का सानिध्य एवं आश्रय लाभ किया था बाद में वह थिएटर में सम्मिलित हो गया और श्री रामकृष्ण के भक्तों में पद्म विनोद नाम से ख्यात हुआ संगदोष के कारण उसे मदिरा करने की लत पड़ गई रात में बहुत देर करके घर लौटते समय वह अनाप शनाप बका करता स्वामी शारदानंद जी को वह दोस्त कहकर बुलाया करता गंभीर रात्रि में श्रीमा के बाग बाजार के मकान की बगल से गुजरते समय वह अपने दोस्त को बुलाता किंतु श्रीमा माँ की निद्रा में बाधा होने के भय से कोई जवाब नहीं देता था एक रात्रि को भीतर से कोई आवाज न पा पद्मनोद नशे की झोंके ने गाने लगा गाने का आशय इस प्रकार था हे करुणामय माँ उठो और अपनी कुटिया का द्वार खोलो अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है हृदय निरंतर काँप रहा है हे तारा मैं तुम्हें कितनी बार जोर से पुकारता हूँ किंतु हे माँ तुम्हारे दयामयी होने पर भी यह कैसा व्यवहार देख रहा हूँ संतान को बाहर रखकर स्वयं अंतपुर में सो रही हो माँ माँ के रट लगाते लगाते मैं कंकाल मात्र हो गया हूँ ध्वनि वर्ण और तान की लय में माँ मैं तुम्हें बुलाता हूँ फिर भी तुम्हारी निद्रा नहीं भंग होती संभव है कि मुझे खेल में व्यस्त देख तुमने अपना मुंह फेर लिया है हे माँ मुंह उठाकर मेरी ओर देखो मैं फिर नहीं खेलने जाऊँगा तुम्हें छोड़कर अब मैं किसके पास जाऊँ माँ के बिना इस अधम पापी संतान का भार और कौन लेगा गाने के साथ ऊपर माँ के कमरे की झिलमिली खुली और धीरे धीरे सारी खिड़की खुल गई यह देख पद्म ने तृप्तिपूर्ण स्वर में कहा माँ उठ गई हो बच्चे की पुकार सुन ली उठ गई हो तो प्रणाम ग्रहण करो ऐसा कहवा रास्ते पर लौटने लगा और अंत में रास्ते की धूल सर पर रख यह गाना गाते गाते चला गया हे मन प्यारी श्यामा को यत्न से हृदय में रखो हे मन तू देख और मैं देखूँ और कोई जैसे देख ना ले फिर ज़ोर से अपने ओर से मिलाकर गाया मैं देखूं दोस्त न देखे दूसरे दिन श्री ने पूछा यह लड़का कौन है सब सुन उन्होंने कहा देखते हो ज्ञान पक्का है पंथ विनोद ने कम से कम एक बार और इसी तरह श्री के दर्शन किए थे दूसरे दिन जब भक्तों ने श्री से शिकायत की कि उनका इस प्रकार सैयाह त्याग करना अनुचित है तो इसने मैं उत्तर दिया उसकी पुकार पर मैं रह जो न सकी थोड़े ही दिन पश्चात पद मिनोत्किन जलोदर रोग से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती हुआ अंतिम क्षणों में उसने श्री कृष्ण वचनामृत सुनने की इच्छा प्रकट की श्री कृष्ण की अमृतवाणी सुन उनके नेत्रों के कोनों से दो गुण आंसू टपक पड़े और श्री कृष्ण नाम उच्चारण करते करते वह अमरधाम चला गया श्रीमा ने यह विवरण सुनकर कहा था क्यों न होता ठाकुर का पुत्र जो था कीचड़ से सं था अब जिनका पुत्र था उनकी ही गोद में चला गया 1905 सौ ईस्वी के जेठ महीने में श्री का जयराम भाटी जाना निश्चित हुआ इस बार वे पहली बार विष्णुपुर के मार्ग से कई थे गई रेलगाड़ी से विष्णुपुर उतर सभी को वहीं एक चट्टी में दोपहर का भोजन किया फिर कृष्ण महाराज तथा एक और भक्त कलकत्ता कल, कल लौट गए फिर सभी लोग संध्या समय चार बैलगाड़ियों में कोतलपुर की ओर अग्रसर हुए तड़के वहां पहुंचकर उन्होंने भोजन पकाया और खाया तत्पश्चात श्री और राधो पालकी से तथा अन्य लोग बैलगाड़ी से जयरामबाटी पहुंचे। पहुँचे गत वर्ष श्री माँ पूजा के समय जयरामबाटी नहीं आई थी अतः इस बार की पूजा समारोह से संपन्न हुई स्वामी शारदानंद जी ने पूजा के सारे उपकरण कलकत्ते से भेजे थे श्री कई दिनों तक पूजा की तैयारियों और आयोजन में बहुत प्रकार से मग्न रहीं इस समय की एक घटना से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि श्री माँ कितनी विनयशिला थी और उस प्रदेश के लोगों द्वारा कितनी श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखी जाती थी श्री रामकृष्ण के पाठशाला के साथी ही कामारपुकुर निवासी गणेश घोषाल एक बार श्री के दर्शन करने आए श्री माँ संभ्रम के साथ घोषाल जी को प्रणाम करने को उद्यत हुई किंतु घोषाल जी ने इसका घोर विरोध करते हुए कहा आप माँ हैं यदि मां संतान को प्रणाम करेगी तो इससे संतान का अमंगल होगा ऐसा कह उन्होंने झुककर झुक श्री माँ को प्रणाम किया 1905 सौ ईस्वी के अंतिम भाग में एक दिन दोपहर को दीक्षा प्रार्थी ब्रह्मचारी गिरजा स्वामी गिरजानंद श्री माँ के आज्ञानुसार अपने मित्र बटू बाबू के साथ काकुड़गाछी ध्यान से जयराम बाटी उपस्थित हुए उनके पहुँचते ही श्री माँ ने कहा बेटा बड़ी बहू को अर्थात प्रसन्न मामा की पहली पत्नी को हैजा हो गया है अभी दोपहर को खाना पकाया और नौकरों आदि को खिलाया पिलाया इसके बाद से चल रहा है प्रसन्न मामा उस समय कलकत्ते में थे ग्राम में चिकित्सक और औषधि का अभाव था बारह घंटे के भीतर मामी का देहांत हो गया उनकी दो कन्याएँ नलनी और माकू उस समय बहुत छोटी थीं उनकी देखभाल करने को कोई भी नहीं था श्री ने पहले से ही राधु का भार अपने ऊपर लिया था नलनी और माकू को भी उन्होंने ही आश्रय दिया उस समय गिरजा महाराज के मन में स्वतः ही यह बात आई कि शोक में दीक्षा की बात तो उठ ही नहीं सकती अतः वे अनोड़ की विशालाक्षी देवी के दर्शन की अनुमति लेने के लिए माताजी के पास गए श्री ने कहा कितनी आशा करके आए हो स्नान करके आओ जो कुछ हो सके बता दूँ कृपा में माँ ने उसी दिन उन्हें दीक्षा दी बटू बाबू तो दीक्षा प्रार्थी थे नहीं किंतु अपने अहेतुकी करुणा से सीमा ने उन्हें भी दीक्षा दे दी धीरे धीरे माँ का महीना आ आप आपूँचा बहुत ठंडक थी राता काल अनेक लोग सीमा के घर की ओसारी में बैठकर धूप ले रहे थे एक दिन पूर्व शिरोमणिपुर का बाज, बाजार लग चुका था उस बाजार से कुछ तरकारी खरीद एक स्त्री जयराम बाटी में बेचने आती थी आज भी वह आई हुई थी धान सरसों आदि दे नानी ने उस स्त्री से बदले में कुछ साग सब्जी खरीदी थी तत्पश्चात नानी शौच गई लौटकर कर शाला में गई और धान कुटने में सहायता करने लगी उस कार्य को समाप्त कर उन्हें फिर शौच जाना पड़ा लौटकर कर वे काली मामा के बरामदे में पड़ी रही और श्रीमा के एक सेवक को बुलाकर उन्होंने कहा भाई अब न बचूँगी फिर ना, ना मालूम कैसा कर रहा है सेवक ने घबरा कर श्री को बुलाया श्रीमा तुरंत आ गई किंतु कोई भी यह न समझ पाया कि सचमच वृद्धा का अंतिम काल निकट आ गया है फिर से जब उन्होंने शौच जाना चाह तो श्रीमा ने उन्हें सहारा देकर ले गई लौट नानी ने कहा कुम्हरे का साग खाने की इच्छा होती है श्री अपनी जर्नी को सांत्वना देती हुई बोली कितने साधारण वस्तु के लिए चिंता करना ठीक नहीं है अच्छे हो जाने पर तुरंत व्यवस्था हो जाएगी किंतु वृद्धा ने उत्तर दिया कि और खाना नहीं होगा अब आखिरी बार केवल थोड़ा गंगा जल पिएगी सीमा ने शीघ्रता से गंगा जल लाकर वृद्धा के मुख में तीन बार डाला इसके पश्चात रत्नगर्भा श्यामा का शरीर निष्पन्न हो गया श्रीमा ने समझ लिया और उनके मस्तक और वक्षस्थल पर कुछ जप कर दिया तब तक नानी की दृष्टि उर्ध हो चुकी थी उस समय प्रातः काल के नौ बजे थे घर में क्रंदन स्वर उठा समाचार पाकर वरदा मामा खेत की से लौटे यथा समय आमोदर के तट पर वृद्धा की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हो की गई भक्तिमती श्यामा सुंदरी ने अपने पूर्व पुण्यों के बल पर ही जगदम्बा को कन्या रूप में पाया था श्री ने एक बार कहा था मेरे पिताजी परम राम भक्त थे वे परोपकारी थे माँ में कितनी दया थी इसी से इस घर में जन्म लिया है श्री माँ के विवाह के उपरांत अन्य लोगों की भांति श्यामा सुंदरी ने भी श्री रामकृष्ण को पागल समझ लिया था किंतु समय बीतने के साथ उनका जब भय दूर हो दामा, दामाद के प्रति एक अपूर्व स्नेह मित्र मिश्रित श्रद्धा का उदय हुआ था श्री रामकृष्ण के शिष्य नानी के अशेष स्नेह पात्र थे अच्छा चावल आदि जो कुछ भी वे पाती सब उन लोगों के लिए संचित कर रखती कहती मेरा शारदा अर्थात स्वामी त्रिगुणातीतानंद शायद कभी आ जाएगा योगिन अर्थात स्वामी योगानंद आएगा इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और भी कहती मैं जब तक हूँ ब्रह्मा है विष्णु है शिव हैं जगदम्बा है सब कोई है मैं जाऊँगी तो मेरे साथ ये भी चले जाएँगे तुम लोग क्या यत्न कर सकोगे मेरा तो भक्त भगवान का परिवार है नानी का वह वात्सल्य भाव ग्राम के बालक बालिकाओं के प्रति भी प्रसारित हुआ था इसलिए हम देखते हैं कि अंतिम दिन भी शाक भाजी खरीदकर घर लौटते समय वे ग्राम के नाती नातिनों के साथ कुछ देर तक आमोद प्रमोद करती रहीं, नानी के संज्ञान दिव्यधाम पधारने पर श्रीमान संसारी लोगों की ही भांति फूट फूट रोने लगी आज वे मात्रहीना हैं केवल इतना ही नहीं वास्तव में अब उनका कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसके पास स्नेह का तकाजा लेकर वे खड़ी हो सके पिता पति चाचा माता एक एक करके सभी ने विदा ले ली इस बीच अपने नितांत भरोसा स्थल स्वामी योगानंद जी को भी वे खो चुके थे स्नेहास्पद भाई अभय भी कूच कर चुके थे इस समय बड़ी भारी गृहस्थी का उत्तरदायित्व तो उनके ही ऊपर था सीमा की तत्कालीन आंतरिक व्यथा लिखकर समझाई नहीं जा सकती तथापि संसार की एक धारा होती है समय का एक प्रभाव होता है फिर जो आदर्श संस्थापन के निमित्त पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं उनके मन में जहाँ एक ओर शोकानुभूति की महान तीव्रता होती है वहीं दूसरी ओर कर्तव्यनिष्ठा भी उतनी ही सुदृढ़ होती है अतय शोकाभिभूत होने पर भी सीमा उससे दीर्घकाल तक आच्छन्न न रह सकी विशेषता नानी के श्राद्धादि की व्यवस्था करनी थी इस विषय में मामा लोग भी श्री का ही मुँह ताकते थे यह समाचार कलकत्ता पहुँचने पर स्वामी शारदानंद आदि ने यत्नपूर्वक शीघ्र ही सारी प्रयोजनीय सामग्री इकट्ठी कर जयराम बाटी भेज दी श्राद्ध विशेष रूप से संपन्न हुआ पीतल के पच्चीस घड़े आसन पादुकाएँ छाते आदि दान में दिए गए ब्राह्मणों और अब्राह्मणों को भोजन कराया गया और नानी के अंतिम इच्छानुसार कुम्भड़े का साग भी पर्याप्त मात्रा में खिलाया गया शोक से और श्राद्ध में कठोर परिश्रम करने के कारण श्री का शरीर अत्यंत कृष और दुर्बल हो गया पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करने में उन्हें लगभग एक महीना लग गया इसके पश्चात ठीक किस समय वे कलकत्ता गई या नहीं जाना जा सका संभवतः उन्नीस ईस्वी के मार्च अथवा अप्रैल के महीने में वे कलकत्ता जा दो एक बाग बाजार स्ट्रीट वाले मकान में ठहरी गोपाल की माँ उस समय निवेदिता विद्यालय में मृत्यु सैयाह पर पड़ी थी उनके देह के दो चार दिन पहले सीमा ज्यों ही उन वासल में वृद्धा के सैया के निकट पहुंची तो ही गोपाल की माँ छीण स्वर में बोल उठी गोपाल आए हो और साथ ही कुछ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगी सिमा कुछ भी समझ न सकी तब सेविका ने समझाया कि गोपाल की मां उनको ही गोपाल समझकर कर अर्थात श्री राम के साथ अभिन्न समझकर ऐसा संबोधन कर रही हैं और उनकी चरण धूली चाहती हैं श्री आज तक गोपाल की मां को सास समझकर उनका सम्मान करती आ रही थी पर इस नाजुक परिस्थिति में वे किसी प्रकार की दुविधा न कर सकी थेविका ने अपने आँचल में थी के पैरों की धूल ले गोपाल की माँ के शरीर पर लगा दिया सभी समझ गए कि इस भाग्यवती के गोपाल लोक गमन में अब अधिक विलम्ब नहीं है श्री भारी हृदय से घर लौटी 1906 सौ ईस्वी के जुलाई महीने में गोपाल की मां ने यह लोक त्याग दिया 1907 सौ ईस्वी में जगत पूजा के पहले ही श्री फिर अपने गांव गई इस वर्ष ब्रह्मचारी कृष्णलाल महाराज स्वामी थीरानंद आदि की उपस्थिति से पूजा सुचारू रूप से संपादित हुई थी